जब एक बार चक्कर मार कर देखता है कि जो कुछ यहाँ है वही सब वहाँ भी है तब फिर वह गुरु के पास लौट कर आता है यह सेवा सब केवल गुरु की बात पर विश्वास होने के लिए है बात कुछ रुक गई श्री कृष्ण राम की तारीफ कर रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों से अहा, राम में कितने गुण हैं कितने भक्तों की सेवा और उनका पालन पोषण करता है राम से अधर कहता था